विष्णु भक्ति का बरनन करते हुए सूजी कहते हैं कि हे है सोनक जी, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्य के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंब है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवादेवी दे विष्णु के देवगुनों को नहीं सुनता, वह बहिरा है और सभी धर्मों से वहिर्स्कृत उसका वह शरीर मृतक के समान है। हे दुष्ट राष्ट्र, जिसके अंतक कारण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथा यथासीक रही इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जिस मनुष्यों का मन हरे भक्ति में रमा हुआ है, उसके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित हैं। हाथ में पास लेकर खड जो मधुसूदन भगवान कृष्ण के भक्त हैं मैं अन्य दुराचारी और पापीओं का स्वामी हूँ। वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि हैं श्री हरि ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है क्योंकि उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है श्री विष्णु की भक्ति के के दूसरे श्रेष्ठ आप ऐसा निश्चित ही जान ले कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता है समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है उसके लिए धर्म अर्थ और काम स्त्रबर्ग का कोई महत्व नहीं है क्योंकि परम शुक्रों को मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है वह जो हर के त्र जिनके बुद्धि में भगवान हरे निवास करते हैं, उनके लिए यज्ञ आराधना आदि से भी क्या लाभ? भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है, भक्त के अप्रत्यक्ष उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से भले भांति, पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार से दिव्य अनुलेप से भी ये संसार रोपी विश्व के अमृत के समान दो फल हैं पहला फल है भगवान के सबकी भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का संग के संसार विश्व वृक्षस्य द्वे फलेह यमृतोपमे कदा चित भक्त भक्तहि तद भक्तेर वा समागमह प्यारे सनातन परसु भगवान विष्णु एक मात्र भक्ति से सुलभ हैं और यह भक्ति अनायास पत्र पुष्प फल और जल श्रद्धा के साथ विष्णु के चरणों में समर्पण करने से प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में अतिकष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है यह हमारा इस संसार अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोदन आदि भी सर्वश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के व्याज से भगवान का स्मरण करके निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए ऐसे स्थिति में भगवान में परम भक्ति रखने वाले मुक्त लाभ में कौन सा संशय है यह तो निशंदेह ही प्राप्त होगा ध्यान योग से रहित सरन में आ जाते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त करते हैं। हे माधव, इस संसार में प्राप्त होने वाली सैकड़ों कष्टों से वेतित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय, चिद्र रूप अस्त्रों के साथ विषयवाचनाओं में भटकते हुए इस मेरे मन रूपी घोड़े को आप रोक लें और अपने अन्यत्र न जा सके विष्णो ही प्रब्रह्म हैं, वही तीन विभिन्न रूपों में वेद शास्त्राद के प्रतिपाद्य हैं। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं जानते, और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी अचल भक्ति रखते हैं, उन्हें यह कीर्ति नहीं दिखाई देता, उनके लिए तो स कि मुक्ति के कारण बहुत अनादि अनंत है, आज नित्य अभियान और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है, वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। मैं आनंद, स्वरूप, अत्यंत विज्ञान में सर्व एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव से भरे हुए एकाग्र एक मन से सदा प्रणाम करता हूँ। जो ईश्वर अंतकरण में ब्र सक्त रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणि विष्णु को प्रणाम नहीं करता है। उससे इस संसार के अति तुच्छ तृण भी उद्विग्न करते हैं जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अप्रमेय भगवान विष्णु को भाव विवर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम जो व्यक्ति पृथ्वी पर धंधबद्ध प्रणाम करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है, उसको भागति प्राप्त होती है। जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है, जंगल एवं समुद्र के भांति द्रुगम संसार में दौड़ते हुए पुरुष को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति प्रद हर स्थिति में कल्याण कामी पुरुष को ओम नमो नारायणायो। इस मंत्र का स्मरण करना चाहे, जाप करना चाहे, इस मंत्र का संकीर्तन करना चाहे। यह शब्द सुलब है और वागंभरे मनुष्य के वश में हैं, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है, और इससे बढ़कर आज क्या होगा? यदि कोई चार मुखों से युक्त हो जाएं अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाएं चाहे कोई चित्त वाला मनुष्य हो फिर भी वह देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित दस हजार भाग का विवरण नहीं कर सकता अथवा मधुसूदन की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की चिन्ता के कारण श्री व सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं वैसे विष्णु के नामों का कीर्तन करने से असक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नत हो जाता है स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी उसके विषय में कहना ही क्या हे कृष्ण हे अच्युत हे अनंत हे वासुदेव आपको नमस्कार है ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करता है वह यमपुरी नहीं जाते आगने के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के योतित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राण नाम संकीर्तन से जो नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है उसके साममुख अनुपत्य छह सीले स्वर्ग सुख सर्वथा है जिस जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिष्ठण रमा रहता है उसके लिए श्री धाम तक पहुंचने से लंबे मार्ग में श्री नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय है संसार रूपी इस वैष्णव मंत्र का जाप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है पाथेय पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनम हरे ही संसार सर्प संदष्ट विस चेष्टा एक भेसजम कृत में भगवान श्री हर का ध्यान करते हुए त्रेता युग में इन्हीं भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए द्वापर में इन्हीं भगवान की पूजा करते हुए वही फल कलियुग में मनुष्य को केवल भगवान केशव का नाम जपने से होता है अरे ध्यायन् कृते जपन मंत्रयै त्रेतायां द्वपारैर््चनयं तदाप्नोति तदाप्नोति कलो संस्मृत्य केशवम केवल नाम संकीर्तन से वह फल प्राप्त होता है इसलिए नाम जप